अर्थ तेरे दिव्य वीर्य से ये सब खगाएं उत्पन्न हुई हैं तू सब भुवनों का स्वामी है हे सोम यह संपूर्ण विश्व तेरे अधीन हुआ है हे सोम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 3 सौनों से युक्त यज्ञ को फैलाता है यह कार्य करना वह जानता है यज्ञ की नई उत्तम इच्छाएं पूर्ण करता है याजकों की धर्म पत्नियों का यह स्वामी सोम रस अपने पात्र में जाकर रहता है अर्थ जलों का स्वामी दुलोक का स्वामी यज्ञ के मार्ग से शब्द करता हुआ जाता है सहस्त्रो धाराओं से आने वाला हरे वर्ण का यह सोम याजकों द्वारा पात्रों में रखा जाता है वह शुद्ध होता हुआ यज्ञ के पास रहने की कामना करने वाला यह सोम स्तुति का निर्माण करता है अर्थ हे सोम बहुत जल के समीप तू जाता है सूर्य की भांति इष्ट अथवा पूज्य होकर मेढ़ी के बालों के छानने के पात्र में जाता है याजकों ने पत्थरों से कूटकर निकाला हुआ यह सोम रस बड़े युद्ध के लिए धन प्राप्त करने के लिए जाता है अर्थ हे सोम तू अन्न एवं बल बढ़ाता है शयन पक्षी जैसा अपने घर में आकर रहता है वैसा तू कलशों में रहता है इंद्र के लिए उत्साह बढ़ाने वाला आनंद कारक यह रस निकाला है यह द्युलोक का धारण करता उदाहरण देने योग्य दृष्टा है अर्थ सात बहने और माताएं नए उत्पन्न हुए बालक को जयशील ज्ञानी होने योग्य मानकर पास जाती हैं उस प्रकार सब भुवनों का राज्य करने की कामना से पानी के साथ मिलाए गए दिव्य मनुष्यों का निरीक्षण करने वाले सोम को सब भुवनों के ऊपर विराजमान होने के लिए रस निकालते हैं अर्थ हे सोम तू स्वामी है इन भुवनों में तू जाता है हरित रंग के उत्तम गतिमान अश्वों को रथ में जोतकर तू जाता है वे तेरे लिए मधुर घी तथा दूध दें हे सोम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 भवतु हमें गौ आदि से युक्त पशु एवं सुवर्ण आदि धन दे दो हम इन भोनो में दीर्घ जीवन से युक्त हो जाएं अर्थ हे सोम गोवी प्राप्त करने वाला धनवान सुवर्ण युक्त उदक का धारण करने वाला और जल के साथ मिश्रित हुआ रस दे दो हे सोम तू उत्तम वीर है और तू सब जानने वाला हो उस तुझको ज्ञानी जन स्तुति करते हुए मेरे पास बैठते हैं अर्थ मीठे रस की लहरें और स्तुतियां ऊपर सुनाई दे रही हैं जल में मिलाया महान सोम रस कलश में जाता है पवित्र रथ वाला राजा संग्राम में जाता है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 हरे वर्ण का हर्ष उत्पन्न करने वाला दो लोगों को अर्थात स्तोता और यजनकर्ता को योग्य स्थान को पहुंचाता है तथा ड्यू एवं पृथ्वी के मध्य में पहुंचता है मानवों द्वारा प्रशंसित दिव्य धन यजमान के पास पहुंचाता है अर्थ रितिज यज्ञ के समय सोम रस को गोदुग्ध के साथ मिलाते हैं विभिन्न प्रकार से मिलाते हैं योग्य रीति से मिलाते हैं यज्ञ में समर्पित पदार्थों का देव स्वाद देते हैं मधुर दूध के साथ मिलाते हैं नदी के जल में मिश्रित होने वाले स्वर्ण से शुद्ध होने वाले सोम को देखने वाले को इन जलों में प्राप्त करते हैं अर्थ हे ऋतजों ज्ञानी सोम की स्तुति के मंत्रों का गायन करो वह बडा वृष्ट की धारा की भांति अन्न को अति देता है सर्प की भांति जींड त्वचा को अति दूर करता है घोड़ी की भात खेलता हुआ यह हरे रंग का सोम रस कलश में जाता है अर्थ अग्रगामी राजमान्य जल में मिलाया सोम रस की स्तुति की जाती है जो दिनों का निर्माण करता है जलों में मिश्रित हुआ है हरे वर्ण का पानी में मिश्रित हुआ सुंदर दिखाई देने वाला जल में मिश्रित हुआ तेजरसी रथ वाला राजा धन देता है और घर भी देता है ऐसे सोम का रस निकालते हैं अर्थ जो लोग के आधार उद्यम शील सोम का रस्त निकालते हैं तीन कलशों में अपने स्थान में प्राप्त करके रहता है सोम शब्द करने वाले को बुद्धिमान ऋत्विज स्तुति करते हैं तब तेजस्वी सोम को ऋत्विज स्तुति करते हुए प्राप्त करते हैं अर्थ छाने जाने वाली मिली शब्द करने वाली तेरी धाराएं मेढ़ी के बालों की छाननी में से अति छानी जाकर नीचे आ रही हैं हे सोम जब उदक के साथ पात्रों में मिलाया जाता है उस समय रस निकालने पर सोम रस कलशों में रखा जाता है अर्थ हे सोम हमारे यज्ञ कार्य को जानने वाला प्रशंसनीय तू हमारे यज्ञ के लिए रस निकाल कर दे मेढ़ी के बालों की छाननी में से अनंत बढ़ाने वाला रस देने के लिए शीघ्र गुजर जाओ हे सोम भक्षण करने वाले सब राक्षसों को जीता युद्ध में या यज्ञ में उत्तम वीर होकर तेरे विषय में हम बहुत स्तुति के वक्तव्य बोलेंगे 87 पितम सुक्तम अर्थ हे सोम जल्द ही रस निकाल कर दे, पात्र में जाकर रह, रित्यों द्वारा शुद्ध किया हुआ, अन्न के उदेश से आगे चल, घोडे की भात तुझ बलसाली सोम को शुद्ध करने वाले यग्य के पास अंगुलियों से पकड़ कर ले जाते हैं।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 अर्थ अति इंद्रिय इष्टति को देखने वाला ज्ञानी लोगों के अग्रभाग में रहकर आगे बढ़ने वाला तेजस्वी धैर्यवान वश में रखने वाला कवित्व से ज्ञान प्राप्त करता है जो इन भाषणों का गुप्त रीति से रखा हुआ स्थान जानता है सोम रस पीने से वीर में ये शुभ गुण बढ़ते हैं तथा वह वीर अधिक कार्य उत्तम रीति से करने में समर्थ हो जाता है अर्थ हे इंद्र बलवान ऐसे तेरे लिए यह सोम मधुर बल बढ़ाने वाला चांदनी में से छाना जाता है यह सोम सहस्त्रों प्रकार के लाभ देने वाला और सैकड़ों लाभ देने वाला इवन बहुत लाभ देने वाला बलशाली शाश्वत यज्ञ में आकर रहता है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 अर्थ यह रस निकालते समय सोम रस गमन करने वाले में कुशल बंधनों से छोड़ा हुआ घोड़ा जैसे दौड़ता है वैसा चांदनी में से दौड़ता है तीक्ष्ण श्रृंगों को अधिक्तिक्ष करता है जैसा महिस गौओं की कामना करता हुआ शूरवीर की भांति अपने स्थान को जैसा जाता है